संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व श्राद्ध के विषय में महर्षि निमि को अत्रिका उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें युधिष्ठिन ने पूछा पितामह श्राद्ध कब प्रचलित हुआ सबसे पहले किस महर्षि ने इसका प्रचार किया यदि भृगो और अंगिरा के समय में इसका प्रारंभ हुआ हो तो किस मुनि ने इसको प्रकट किया श्राद्ध में कौन कौन से कर्म कौन कौन से फल मूल और कौन कौन से अन्य त्याग देने योग्य है भिष्णुजी ने कहा राजन श्राध का जिस समय और जिस प्रकार प्रचलन हुआ जो इसका स्वरूप है तथा सबसे पहले जिसने इसका प्रचार किया वह सब तुम्हें बता रहा हूँ सुनो प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से महर्षि अत्रि की उत्पत्ति हुई वे बड़े प्रतापी ऋषि थे उनके वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ दत्तात्रेय के पुत्र निमी हुए जो बड़े तपस्वी थे निमी के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीमान वह बड़ा सुंदर था उसने एक हजार वर्षो तक बड़ी कठोर तपस्या करके अंत में काल धर्म के अधीन होकर प्राण त्याग दिया महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बड़ा संताप हुआ तो भी उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशोक निवारण की सारी क्रियाएं की फिर चतुर्दशी के दिन श्राद्ध में देने योग्य सब वस्तुए एकत्रित करके रात बीतने पर अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए वे बड़े सवेरे उठे ल जागने पर उनका मन पुत्र शोक से व्यथित होता हो का विचार किया। फिर के लिए शास्त्रों में जो फल मूल और अन्न आदि भोज पदार्थ बताए गए हैं तथा उनमें से जो जो पदार्थ उनके पुत्र को प्रिय थे उन सब का विचार करके उन्होंने संग्रह किया तदनंतर उन बुद्धिमान मुनि ने अमावस्या के दिन सात ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और प्रदिकिणा करके उन्हें कुश के आसन पर बिठाया फिर उन सातों को एक ही साथ भोजन के लिए अलोना सावा परोसा इसके बाद भोजन करने वाले ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश बिछा दिए और अपने सामने भी दक्षिणाग्र क्रश रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने पुत्र श्रीमान के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुशों पर दिया। इस प्रकार करने के पश्चात को बड़ा पश्चाताप होने लगा। अर्थात वेद में पिता पितामह आदि के उद्देश्य से जिस श्राद्ध का विधान है उसको मैंने स्वेच्छा से पुत्र के निमित्त किया है यह सोचकर उन्होंने अपने में से धर्म संस्कारता का दोष माना अथा मन ही मन बहुत संतप्त होकर वे सोचने लगे अहो मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया उसे मैंने यह अप, बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपने वंश प्रवर्तक महर्षि अत्रि का स्मरण किया निमी के ध्यान करते ही तपोधन अत्रि वहां आ पहुंचे आने पर जब उन्होंने निमी को पुत्र शोक से दुखी देखा तो मधुर के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा बेटा तुमने जो यह यज्ञ, अर्थात श्राद्ध किया है इससे डरो मत सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और वे ही इसके प्रवर्तक भी हैं उन्हीं के द्वारा विहित धर्म का तुमने अनुष्ठान किया है ब्रह्मा जी के सिवा दूसरा कौन श्राद्ध विधि का उपदेश कर सकता है अब मैं तुमसे स्वयंभू की बताई हुई श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूं इसे सुनो और सुनकर इसी विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करो पहले वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्निकरण की क्रिया पूरी करके फिर अग्नि सोम वरुण और पितरों के साथ रहने वाले विश्व को उनका भाग अर्पण करो साक्षात ब्रह्मा जी ने इनके भागों की कल्पना की है तदनंतर श्राद्ध के आधारभूता पृथ्वी की वैष्णवी काश्यपी और अक्षया आदि नामों से स्तुति करनी चाहिए श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वरुण का स्तमन करके अग्नि और सोम को भी तृप्त करना चाहिए ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें उष्ण भी कहते हैं स्वयंभू ने श्राद्ध में उन्ही का भाग निश्चय किया है श्राद्ध के द्वारा उनकी पूजा करने से श्राद्धकर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन अग्निस्वात् आदि पितरों को श्राद्ध का अधिकारी बताया है उनकी संख्या सात है ऋष्वे की चर्चा तो मैंने पहले ही की है उन सबका मुख अग्नि है वे सभी लोग यज्ञ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं उनके नाम ये है बल धृति विपापमा पुण्यकृत पावन पार्थिक क्षेमा समूह दिव्यसानु विवश्वान वीरियवानीमान की जितात्मा मुनिवीर्य दीप्तरोम भयंकर अनुकर्मा प्रतीत प्रदाता अंशमान अंशमा शैलाभ परमक्रोधी धीरोष्णि धूपति स्रज वज्री वरी विद्युा सोमवर्चा सूर्यश्री सोमप सूर्य सावित्र दत्तात्मा पुण्रीयकनाभ नभोद विश्वायु दीप्ति चमूहर सुरेश शंकर भव ईश करता कृति दक्ष भुवन दिव्य कर्मकृत गणित पंचवीर आदित्य रश्मिवान सप्तकृत विश्वकृत कवि अनुगोप्ता सुगोप्ता नपता और ईश्वर इस प्रकार सनातन विश्व देवों के नाम बतलाए गए अब श्राद्ध में निषिध वस्तुओं का वर्णन करता हूं अनाज में कोदो और पुलह अनाज में कोदो और पुलक अर्थात पिया धान द्रव्य, अर्थात के काम आने वाले पदार्थों में हिंग लहसुन और प्याज शाकों में सहिंजन कचनार गाजर कोहरा आंवला और लौकी आदि काला नमक काला जीरा बिरयानी नमक शीतपाकी अर्थात शाक बांस करीर आदि के अंकुर और सिंघाड़ा ये सब वस्तुएं शास्त्र में वर्जित है सब प्रकार के नमक जामुन के फल तथा छींक या आंसू से दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध और यज्ञ में सुदर्शन नामक शाक निंदित माना गया है उसके हविष्य से देवता और पितर नहीं प्रसन्न होते श्राद्ध आरंभ करने के समय उस स्थान में चाणाल और स्वपचों को हटा देना चाहिए इसी तरह गिरवा कपड़ा धारण करने वाला मनुष्य कोढ़ी पतित ब्रह्मत्यारा वर्णशंकर ब्राह्मण तथा धर्म भ्रष्ट संबंधी भी यदि श्राद्ध भूमि के पास खड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए पिंडदान के समय इन सब को दूर कर देना ही उचित है विष्णु जी कहते हैं इस प्रकार अपने वंशज महर्षि निवि को श्राद्ध का उपदेश देकर महातपस्वी अत्रिमुनी ब्रह्मा जी के दिव्य सभा में चले गए धर्मराज इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे नियम पूर्वक व्रत धारण करने वाले धर्मपरायण ऋषि पिंडदान करने के पश्चात तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए अब वे अन्न पचाने के प्रयत्न में लगे अजीर्ण से उन्हें विशेष कष्ट होने लगा तब वे सोम देवता के पास जाकर बोले भगवान हम निरंतर श्राद्ध का अन्न भोजन करने के कारण अजीर्ण से पीड़ित हो रहे हैं अब आप लोगों का कल्याण अब आप हम लोगों का कल्याण कीजिए तब सोम ने उनसे कहा देवताओं यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की सभा में जाइए, वे ही आप लोगों का कष्ट दूर करेंगे सोम की बात सुनकर देवता और पितर मेरू के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे भगवान श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है इससे हम बहुत कष्ट पा रहे हैं आप कृपा करके हम लोगों का कल्याण कीजिए देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले देवगन मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान है ये ही तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे अग्नि बोले देवताओं और पितरों अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा यह सुनकर उनकी चिंता मिट गई इसीलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है अग्नि में, में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंड दान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस नहीं दूषित करते में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को उसके बाद पितामह को और उसके बाद को पिंड देना चाहिए। यही श्राध की विधि है प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्र होकर गायत्री मंत्र का जप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए रजस्वरा और कनक स्त्री को श्राद्ध भूमि में न उपस्थित होने दे दूसरे कुल की स्त्री को श्राद्ध का भोजन तैयार करने में न लगावे तर्पण करते समय पिता पितामह आदि के नाम का उच्चारण करे किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करके पश्चात मित्रों और संबंधियों को जलांजलि देनी चाहिए चितकबरे बैलों से जुटी हुई गाड़ी में बैठ नदी पार करते समय बैलों की पूछ से पितरों का तर्पण करना चाहिए क्योंकि पितर वैसे तर्पण की अभिलाषा रखते हैं इसी तरह नाव से नदी पार करने वालों को भी पितरों का तर्पण करना चाहिए जो तर्पण के महत्व को जानते हैं वे नाव में बैठने पर एकाग्रचित्त हो अवश्य ही पितरों को जलदान करते हैं कृष्ण पक्ष में जब महीने का आधा समय बीत गया है उस दिन अर्थात अमावस्या तिथि को अवश्य श्राध करना चाहिए पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि आयु और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ब्रह्मा जी पुलस्त पुलह अंगिरा कृतु और और कश्यप ये सात ऋषि महान योगेश्वर और पितर माने गए हैं इस प्रकार यह शास्त्र की उत्तम विधि बताई गई मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं राजा युधि यह मैंने शास्त्र के अनुसार तुम्हें श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया है